कार्यकर्थ आकाशेन ईषद असमा आकाशकल आकाशकल कल्प प्रत्यय है वो इसीलिए कभी ईषद असमाप्ति अर्थ न होता है कलपदेश आकाश से थोड़ा सा ही है पूर्ण रूप में सा नहीं लेना पूर्णतया होना होना थोड़ा कम कहते हैं आकाश कल्पन। ने आकाश तुल्य, आकाश के तुल्य है क्योंकि में वेदांत के दृष्टिकोण से जड़त्व तो है ना कार्यत्व तो है लेकिन वो सुबह साधु आपने नहीं लेना है आपना तो न कार्य न कारण है वो, इसीलिए ईषद कह दिया, आकाश के समान मैंने आकाश की तुल्य है और उसे भी पूर्णतया तो नहीं तेना आकाश कल्पे न ज्ञान तेना आकाश कल्पे न ज्ञान आकाश के सदृश ज्ञान के द्वारा किम? धर्मान आत्मन धर्मान कर, कर आत्मन किम विशिष्टान जीवात्मा भी किससे विशिष्ट है वो कीदृश है वो तो कद गगनोपमान गगनम उपमा ये शांति आत्मनो धर्मान गगने उपमा जिनका मैं है उपमा जिनके लिए ऐसे वस्तु का नाम जो है गगनोपमान कौन है धर्मान मन आत्म न दोबारा कद आत्मनो धर्मानी जीव भी कैसे है इसीलिए आकाशतुल्य है ज्ञान भी आकाश आकाशतुल्य है और जीव दबरों भी आकाश आकाशतुल्य तो तीनों अभेद हो गया ज्ञान से पुनर्विशेषण हम उसी ज्ञान का विषय कह रहे हैं जेया न्या न ज्ञाने न ज्ञान ज्ञान आकाशकल गगनोपम धर्मान ऐसा न होगा तम दिपदर वंदे और ज्ञान भी कैसा है जेय अभिन्न है अभिन्न का मतलब क्या जेयर्धर्म आत्मीर अभिन्न अभिन सवित्रकाश धर्मों से धर्म ही मैंने आत्मविदे वह वचन कर रहे हैं सब जान करके जय ही धर्म ही आत्मिही हो गया क्या एक धर्म विशेष कौन है वो भी आत्म ही है इसलिए आन कर देखिए बहुवचन में उपाधिकल भेद अभिप्राय बहुवचन तो है उपाधिकृत भेद के अभिप्राय से कर दिया जा, जा रहा है जा तो धर्मान करके पूर्वार्थ में जो कहा धर्मान वह भी आत्मना कर दिया आपने बहुचन और यह भी जा रहा है उपादिक भेद से किया जा रहा है तत्व उक्तम क्योंकि उनकी छिन्न मात्रता को व्यवक्षा करते हुए जानबूझ कर ऐसा कहा हुआ है कि गगन तो एक तरफ कह रहे हो गगन उपमान और गगन में एकत्व एकत्र उपाधि है नाकाशाकाश ऐसे आपका भी एक तो भा। दोष नहीं है क्योंकि जितने भी जीव भाव हो चाहिए ब्रह्म उपाधि भेद को लेकर आप भेद करते रहेंगे तो भी उसकी जो चिन्ह मातृत्व जो बोध कराना है अभिष्ठ हमें यहाँ पर उसके साथ कोई विरोध नहीं होता वित्र प्रकाश वच अग्नि उष्णव सवित्र प्रकाश वो भी कैसा है वो अग्नि की उष्णता के समान सविता के प्रकाश के समान है ज्ञान से अभिन्न ज्ञान के द्वारा आत्मा से अभिन्न है ज्ञान ये जो प्रत्येक आत्मा है चैतन्य है आपका आपका चैतन्य स्वरूप है सवित्र प्रकाश के समान जो स्वरूप है अग्नि उष्णता के समान जो स्वरूप है स्वरूप से अभिन्न है यह ज्ञान और का करके ना तो ना। ज्ञान करके आकाश कल्पे आकाश का सदृश है व्यापक है विभू है नित्य है इत्यादि जो आकाश का है उनको लेना जो वेदांत के अविरुद्ध है अद्वैत के अविरुद्ध धर्म में जो है उन सबको ले सादृशता जे ना। ये आप स्वरूप अभिन्न नित्य से व्याख्यान उसे आपका उसका जो स्वरूप है उसे अभिन्न स्वरूप के द्वारा जो कि गगनोपमान धनमान यह सम्बुद्धा गगनोप गगन विसर्जय जो ये समस्त जो आत्माएं, जो उपाधि प्रतिवेद को लेकर आत्मा जो हुए हैं उनको यह संबुद्धा जो व्यक्ति इसको यथार्थ जानता है जो है वही नारायण होगा वही ईश्वर होगा जो इससे सकल औ भेद को लेकर के जो जीव अनंत दिख रहे हैं इनकी यथार्थ स्वरूप क्या है वह सब एक ही है मई हूं ऐसा जो जानने वाला वह कौन होगा वो संबुद्धवानी अयम एव जो ऐसा जानता है ऐसा ज्ञात है वही ईश्वर है यो नारायण जिसको नारायण नाम से श्रुति स्मृति इत्यादि में कहा गया है आचार्यो ही पूरा बद्रिकाश्र नर नारायण आधिष्ट थे नारायणम भगवंतम अभिप्रेत्य तथो महद अतप्य आनंद करे जो आचार्य है आचार्य ही पुरा पहले बद्रिकाश्रम बद्रनाथ में नर नारायण से अधिष्ठित बद्रनाथ में, में बैठ करके नारायणम भगवंत तो प्रीत नारायण भगवान को लक्ष्य करता हुआ उसे प्रसन्न करने के लिए तपो महो तप्य तो महान तपस्या को किए थे कौन आचार्य ने यहाँ पर जो बद्रिकाश्रम बैठे थे व्यास जी व्यास जी बद्रिकाश्रम में तपस्या किए थे ना जिसे व्यास रूपी आचार्य तपस्या किए थे भगवान गुरुत्व सुख संग्रह ध्वनियम गुरु कहकर के यहाँ गुरुत्व सुखदेव को भी ग्रहण कर लिया है ऐसे टिप्पण का स्पष्ट कर दिया बारह नंबर टिप्पण गुरुत्व सुखदेव को संग्रह ध्वनित करने के लिए परम गुरु का दिया ये गौरपादा गुरु का गुरुदेव उनका गुरु व्यास गुरु सुख हो गया सुखदेव महाराज और खुद गौरवपादाचार्य जी हैं व्यास, शुगम गौड़ पदम महानतम शुभ के परम्पराए क्रम ही ना व्यासम सुगम गौड़ पदम गौरपादाचार्य नम प्रकरण प्रारभ्य मणे प्रतिपाद्य प्रमेय वक्तव्य किमित उपदेषा नमस्क्रिय तो प्रश्न पूछ सकता है इस प्रकरण में जब आरम्भ करने जा रहे हैं आप तो प्रतिपा प्रमेय वस्तु को वर्णन करना चाहिए था उसे छोड़ करके कहा उपदेष्टा गुरु का नमस्कार आदि करने लग गए आप तब तम वंदे अभिवादे द्विपद वरम द्विपदोपलक्षिता पुरुषाण वरम प्रधान पुरुषोत्तम प्राय नारायण भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो द्विपदाओं में श्रेष्ठ दो पैर वालों में श्रेष्ठ तो दो पैर वाले में श्रेष्ठ क्यों अन्य पैर वालों में नहीं एक पैर वाला आदमी होता क्या होगा है ना एक पैर वाला है दोनों पैर खराब वाले हैं चार पैर वाले छह पैर वाले दस पैर वाले सौ पैर वाले हजार पैर वाले हैं सब प्रकार के जीव जंतु हैं सब श्रेष्ठ वही है ना तब क्षिता से तो जवाब दे रहे हैं करें नमस्कार प्रतिपक्षण प्रति पर उपदेषा को नमस्कार के बहाना करते हुए उपदेशक कौन ब्रह्म ब्रह्म है तो ब्रह्म है वो है जो है वो है जो है क्या जो जो ज्ञान ज्ञान और जेत्री जो भेद में तीनों का परस्पर भेद जो लोक व्यवहार में दे दिखाई देता है वास्तविक दृष्टिकोण से भेद है नहीं इसलिए ज्ञान जेय या दर्शन शब्द है साक्षा पर प्रमेय पांचिप्पण स्पष्ट दृश्य अच्छी दर्शन साक्षात्म पर्थत्व प्रमेय प्रमे वह प्रमेय को ही यह प्रकरण में इस प्रकरण में प्रतिपादन करने के लिए है। भी सीधे सीधे हम प्रतिपादन करना नहीं चाहते उस तत्व को तो भी प्रति प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारे प्रतिपक्ष का प्रतिषेध द्वारा प्रतिपादन कर लीचित है ऐसे इस श्लोक के द्वारा प्रथम कारिगा के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है ऐसा समझना चाहिए अद्विध दर्शन तो भाई योग का के लिए आ उसको भी नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मों यही था क्या है परमार्थ उसका अनुभूति साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान वह ब्रह्मज्ञान ज्ञान से भिन्न और ब्रह्मज्ञान ज्ञान आपसे भिन्न ज्ञाता से ज्ञाता ज्ञान ये त्रिपुटी का भेद करके आपने एक तरह से साध्य पू हमारा है जीवन का लक्ष्य ब्रह्म को नमस्कार कर दिया केवल उस साध्य को प्राप्त कराने वाले जो साधन है उसको भी नमस्कार करते और साधन दोनों का नमस्कार करना है यही व्यवहार में भी देखने को मिलता है ना जब आप स्कूटर है मोटरसाइकिल है कार है बस है कोई भी चीज है जब ड्राइवर पहले बैठता है चलाने के लिए शुरू कर क्या करता है? उसको प्रणाम करता है कृपा से संयम पहुंच जाए वो साधन को प्रणाम करेगा फिर भगवान को याद करेगा साध्य जाना बदरा तो, तो बद्र भगवान की जय बोल दे हरिद्वार जा रहे गंगा यात्रा गंगा माता की जय चिल्लाएंगे साध्य बुद्ध लक्ष्य चाह में पहुंचना है उस भगवान का नाम या उस देवता जो भी स्थान है उसका नाम लेकर के जय तो साधन और साथ दोनों का नमस्कार किया जाता है लोक भारत में भी जैसा तो यहां पर यो साधन का नमस्कार करने जा रहे देखिए अविवादो अविरुद्ध देश तस्व्य हम कहते हैं ब्रह्म तत्व स्थिति के पश्चात उसके साधन में भी प्रवृत्ति में साधन में हम लोगों की प्रवृत्ति हो दर तो साधन की भी स्तुति करना उच्च समझते उसको नमस्कार करते हैं तम नमाम उसे भी हम नमस्कार करते हैं। क्या है वो अस्पर्श योग है जो पहले आ चुका है इस के अनुसार तीसरे प्रकरण का उनचालीसवीं कार्यक्रम 339 में विचार हो चुका है अस्पर्श योग स्पर्श अपने संबंध स्पर्श मतलब संबंध के अभाव सर्व संबंध सर्वसंबंधन करता है संबंध नहीं है जिसमें ऐसा जिस वस्तु वस्तु के साथ उस को कहते हैं आस्पर्शों। आस्पर्शों होता हुआ वह योग भी भी भी है, हाँ, क्योंकि किसी द्वारा कभी भी, किसी प्रकार से भी उसका संबंध न होते हुए भी स्वरूपानुभूति होता है ऐसा जो चीज बोध कराने वाला साधन को अस्पर्श योग कहते हैं अस्पृशयोग वही नाम सर्वसुखो हिता जिस योग का किसी से भी संबंध नहीं है और जो संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख को आह्वन करने वाला किसी का विरोध और विवाद भी नहीं ऐसे संपूर्ण प्राणियों के निर्विवाह और अविरोधी जिस अस्पर्श योग का उपदेश किया गया है उसे भी मैं नमस्कार करता हूं देशिता आस्पर्श योग नाम देशी तम उपदेश किया गया है तम उसे भी मैं नमस्कार करता हूं उसे साथ चारों विशेषण समझना योग कैसा है सर्वसत्व सुख है सर्व सत्व हित है अविवाद है और अविरुद्ध है क्योंकि संसार में देखने मिलता है सभियों को सुख प्रदान करने वाला महसूस होता है को कोई चीज लेकिन वह सभी कर नहीं होता है ना तो हित सुख कर सभी को अच्छा लगाता है बात लेकिन सभी के लिए हितगर नहीं है सभी के लिए सुख करे और हितगर भी है किंतु तो अविवाद हो बड़ा मुश्किल होता है मुंडे मुंडे मोती कोई ना कोई विवाद खड़ाई कर देता अविवाद नि भी विवाद दिखाने की कोशिश कर देते हैं इस संसार के स्वभाव लेकिन फिर भी यह अविवाद वाला है अस्प और किसी के साथ इसका विरोध नहीं है प्रत्यको सिद्ध करेंगे कौन से अभिवाद कैसा है अविरुद्ध कैसा है सर वर्णन करेंगे उपदेषा के नमस्कार के पश्चात क्या करने जा रहे हैं अद्वित दर्शन रूपी जो योग है साधन है अद्वित दर्शन क्या है साधन है साधन रूपी योग को भी नमस्कार करने के लिए नमस्कार करते हुए क्यों कर रहे हैं आप है है उसकी स्तुति स्तुति के के के लिए लिए इसलिए की जाती व्यक्ति को इसी साधन प्रति आकर्षण करने जिस साधन में कोई विरोध नहीं विवाद नहीं और हित है हाँ। इसलिए सभी का जब मन इसमें लग जा, लग जाएगा इस दृष्टिकोण से स्तुति रूप में कहा गया स्पर्शन में स्पर्श नोगस्य कैसे कदाचित सोशो ब्रम्स्वभाव और कुछ न ब्रह्म ब्रह्म ही है तो उ, ही ही जिसके पास है इस प्रविद्या ब्रह्म स्वभाव किसी भी प्रकार का किसी से भी किसी भी समय में किसी भी काल में के और कदाचित के हो गया वस्तु के साथ संबंध कदाचित से दोनों ग्रहण करना काला, देश, देश था, काल देश मैंने देशता कालता, वस्तुतः अपरिच्छिन्न है असंबद किसी से भी होना होने से संबंध हो जाए तो परिचन्न हो जाएगा असंबंध अभाव का मतलब परिच्छन अभाव मैं अपरिच्छिन अत्य परिछिन्न योग साधन लक्षण ब्रहिद्या कृत्यम कार्यों का ब्रह्मस्वभाव्योग यह इसका यही है इन निरोध सामि से भी ऊपर निर्विकल्प सामि से भी उपर ऐसी है प्रविद्याद महान चीज वही और नाम ये दो शब्द के प्रयोग किया कार्य काम आप अस्पर्श हो गए क्यों प्रसिद्ध तीर्थ अस्पर्श हो गई यह नाम दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है लोग जानते नहीं लोग जो जानते राजयोग हट योग क्रिया योग ध्यान योग कर्म योग भक्ति योग अन्य योगों को जानते हैं स्पर्श योग को नहीं जानता कहाँ प्रसिद्ध है वही प्रसिद्ध बता रहे हो ब्रह्म प्रसिद्ध है बीच में सब जगह प्रसिद्ध नहीं है आम दुनिया नहीं जानती इसको लेकिन ब्रह्मवेत्ता लोग इसको जानते ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म को ब्रह्म विद्या से भेद करता हुआ इस ब्रह्म विद्या को अस्पृश नाम से जानते ब्रह्मविद्या मध्य अस्पर्श प्रसिद्ध इतना सर्वसत सुखो भगवती और ऐसा ही जो साधन बुद्ध जस विद्याशयोग है वो तो कैसा है सर्वसत सुखो भगवती सभी सत्य मन सभी जीवों को सुख प्रदान करने वाला है ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको सुख नहीं देता है ब्रह्म विद्या ये कहती है ना आप ही ब्रह्म आप ही आत्मा और कौन है संसार में जो अपने आत्मा को सुख रूप मानता है अपने से दुख मानने वाला कोई है खुद से दुखी कोई नहीं होता दूसरों से दुखी सभी होते खुद से दुखी कोई होता है क्या नहीं खुद से तो सभी सुखी ही है जो जैसा भी है अपने आप में सुखी ही है क्योंकि अपने आप को सुखरूप मानता है और सुखरूप है भी वास्तव में यदि उपाधि को छोड़ देता है तो विशिष्ट रूप में ना भले दुख रूप ग्रहण कर लेता है अपने आप में दुख भी देख लेता है कभी कभी उपाधि को लेकर के देखता है लेकिन वास्तव में नहीं क्योंकि कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्टोपी दुख का रूप तपा देखने को मिलता है महान सुखों का साधन अत्यंत सुख साधन विशिष्टोपि अत्यंत सुख क्या उसके भी साधन विशिष्ट जो होता है वह भी दुख रूप होता है जैसे देखो तप है किसी के लिए बने अत्यंत सुख का साधन हो इन सभी के लिए अत्यंत सुख का साधन क्या तप तप करना अत्यंत सुख साधन नहीं है यज्ञ करना किसी को बड़ा सुखदाय अच्छा लगता है उनको पूजा पाठ कर्मकांड करने में आश्चर्य है ये तो व्यवहार में देखने में व्यवहार में पता लग जाता है ना लोगों के बीच में घूमने से फिरने से लोग आते जाते उसे मालूम हो जाता है अब एक ब्राह्मण पंडित की लड़की है और वो लड़की का पिताजी तो पूरा कर्मकांड करते है पूजा पाठ करते है सब कुछ करते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है हवन पूजा पाठ करने में सारा जिंदगी बीता दिया और लेकिन पेटी से पूछो कहते मेरे को ऐसा पति नहीं चाहिए पूजा पाठ कर्मकांड करने वाला हमको नौकरी वाला चाहिए या धंधा वाला चाहिए तक करोड़ रुपए कमाने वाला धंधा वाला हो या पक्का बढ़िया नौकरी हो पचास हजार रूपये तंखा महीना मिलता हो लेकिन कर्मकांड वाला नहीं चाहिए अब किसी के लिए कर्मकांड पूजा पाठ अत्यंत सुखा है इन दूसरे के लिए वही दुख रूप हो है जैसे तप आदि तो पर ऐसी नहीं है सबको सुख देने वाला ही जो इसको ग्रहण किया अनुभव में आ गया जिसको उसको ये आनंद ही आनंद हो गया कि सर्वसत्वनाम से कहा ऐसा नहीं है का मतलब क्या और कैसा है ये इस सकल जीवों को सकल सर्वेश दर्शयती है सभी सत्ता देह प्रदान जीवाती ऐसी करते हुए सुख हेतु ब्रह्म स्वभाव है सुख विशेषण के, के द्वारा समझाया जा रहा है तथा यह भवती कश्चित विषय भोग सुखो नहीं था ठीक कि इसी प्रकार और बात है कि संसार में क्या देखते हैं कोई कोई विषय का भोग ऐसा होता है देखने में बड़ा सुख देने वाला होता है लेकिन नित हित कारक नहीं है लेकिन अयंत सुखो लेकिन सुख ऐसा कैसा है कभी ये सुख तो हितकारक भी हितश्च अय सुखो हित यह तो सुखरूप भी है और हितरूप भी क्यों नित्यम अप्रचलित स्वभाव था क्योंकि नित्य ही अप्रचलित स्वभाव होने से हित रूप है वही हित माना जाएगा ना जो प्रचलित स्वभाव वाला नहीं हो -बार नष्ट होने वाला है लुप्त होने वाला है गायब होने वाला है अपने से अलग होने वाला है ऐसे चीज का हित कब तम है टेम्पररी हित हो गया ना जैसा भोजन है आपके लिए हित करे ठीक है कितने देर चाहिए सुबह से शाम के लिए शाम होते होते फिर जाइए भोजन किस गांव का ऐसा भोजन जो है वास्तविक हित उस भोजन में नहीं है तात्कालिकता है उसमें वास्तविक हितता नहीं है वास्तविक हित किसमें ब्रह्म में ब्रह्म विद्या में इसे नित्य अप्रसिद्ध स्वभावता इतना नहीं और विवाद है ये जो ब्रहिद्या रूपये स्पर्श होगा कैसा है ये अविवादो विरुद्ध वदन में भी विवाद है परस्पर विरुद्ध बोलने का नाम ही विवाद होता है परस्पर विरुद्ध वदन करना कथन करना इसी का नाम विवाद है विरुद्ध वदन विरुद्ध कथन का मतलब क्या पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण यशिन पक्ष और प्रतिपक्ष को परिग्रह करते हुए परस्पर विरुद्ध बोलने के नाम विवाद है ऐसा विवाद यशिन न भी जिसमें नहीं है ऐसा योग ऐसा जो ब्रह्म प्रविद्या का नाम अविवाद सो अविवाद उसको अविवाद कहते हैं तस्मात तो पुरपश गजट बोलेगा आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये ब्रह्म प्रविद्या का प्रतिपालन जो उपरिषदों में हुई है उस परिषद के लिए दसों भाष्य लिख दिया लोगों ने अलग अलग अलग अवाब तो करे ऐसे कोई विवाद नहीं विवाद विवाद है उस में तो। हर शब्द में विवाद है विवाद विवाद करने वाले मूड है हम उनको लेकर हम क्या कहें सिद्ध करेंगे कैसे वे लोग मूड है अगली कार्य तो अविरुद्धा अविवादित क्यों है वो क्योंकि उसे कोई विरुद्ध बात है ही नहीं अविरुद्ध ये योगो योगिदा जो इस प्रकार का योग उपदिष्ट उपदेश किया गया छात्र के द्वारा किसके द्वारा उपदेश किया गया जिस शास्त्र के द्वारा ऐसे योग उपदेश किया गया तम शास्त्रम नमाम्य हम प्रणमा उस शास्त्र को भी मैं नमस्कार करता हूं ज्ञान मार्ग है संप्रदाय से आया हुआ है ऐसा जो यह योग है कि अनादि परंपरा से हो ना नारायण भगवान से आया हुआ है नारायण ने ही सबसे पहले उपदेश दिया ब्रह्मा को वहां शुरू हुई परंपरा ऐसी जो चीज बीच में कहीं खिचड़ी पकने का प्रश्न ही नहीं जो परंपरा के अनुसार आता है वहां पर अपने मनमाने कोई बात घुसाने पर स्वीकार नहीं किया जाता आप कुछ भी जोड़ेंगे उसको नहीं मानेंगे यही वास्तविक भले जो कट्टरता कही है लेकिन इसी से वेद की रक्षा अच्छा हुई वेदार्थ की रक्षा वेद अच्छा इसी प्रकार हुई और जिन लोगों ने वेदार्थ को प्रसार्थ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश किया ऊपर आस्त हो गए कहते हैं कि देखो ये चीज ऐसा है तो वह है ज्ञान मार्ग वो संप्रदाय से आगत है अतएव यह अविरुद्ध ही है कहते हैं कि अद्वित दर्शन का अविरुद्धत्वादत्व को तो विस्तार समझाने के लिए ही अब क्या करने जा रहे हैं अगली कार्य से पहले द्वैतियों को परस्पर विवाद को दिखाने जाते कैसे विवाद कर रहे हैं उनके विवाद को बताएंगे और विवाद है, विवाद वाले कौन हो इसलिए गए इसलिए अविवादी कौन रहा अद्वैती और उनके विवाद की वजह से बात सिद्ध हो गया अद्वैती सत्य कैसे उसी को आगे कारिकाओं में संूत जाति मिशन वादि केव ही अभूत परे धीरा दंता परस्परम परिणाम लोगों का कहना है सत्कार्यवाद होता है विद्यमान वस्तु से ही उत्पत्ति होती है भूत विद्यमान सांग की मतावलंबी सांघ की दर्शन योग दर्शन जो परिणामवादी वाले ना परिणामवाद वाले ये लोग क्या कहते हैं द्वित वाली जो परिणाम वाले सब द्वैती है वास्तविक द्वैत चारवाक से लेकर के आपका सबके साँग सब कहा तक हिमाचा तक सब द्वैती है प्रकार द्वैत ही मानते वो क्या मान रहे परिणामवादी लोग द्वैतवादी है जो विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं केववादि कुछवादी लोग भूत विद्यमान से सत्त जाति इच्छन्ति। और अपरे जो दूसरे लोग वो आरंभवादी नहीं आए एक मीमांसक ठीक इसके विपरीत बोलते हैं नहीं भाई अभूत जाति विना अपने आप को पंडित मानने वाले लोग अविद्यमान वस्तु अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं पहले वाला भाव से भाव को माना दूसरे वाला अभाव से भाव को मान रहा है ऐसे परस्परम विवदनता ऐसे परस विवाद करते करते हुए एक दूसरे को वे लोग जीतना चाहते हैं, जीत न चाहते कथम विरोध कैसे कर रहे हैं? जाति वादिना करूतम से वस्तु ज्यातिमुत्पत्ति वादी कैचिदेव सांख्या नर्व दिन भूतम सेट व्युत्पत्ति सेट्ठी में था घट उत्पत्ति से पहले घट था ऐसा मान रहे हैं विद्यमान घट की उत्पत्ति ऐसे मानना चाहते हैं कुछ लोग कौन लोग वादे नही सांख्या सांख्या और अन्य योग वगैरह भी ले लेना परिणामवादी लोग विवादनता विवाद करते हुए न सर्वे वाद्वे ना सभी सभी मानते लेकिन अन्य द्वीति लो लोग क्या कहते हैं क्योंकि अन्य द्वितीय घट पहले मिट्टी में नहीं था मिट्टी में घड़ा नहीं था और कुड़ ने उस मिट्टी से घड़ा बना दिया और पहले मिट्टी में जो घड़ा था उसी को भी कुड़ाल ने अभिव्यक्त कर दिया दोनों तो मत है न विद्यमान का उत्पत्ति अविद्यमान उत्पत्ति आरंभ आरंभवाद में अविध्यमान की उत्पत्ति है और प्रणामवाद में विद्यमान की उत्पत्ति है अपने कौन वैशेषिका नहीं है ना। बड़े बुद्धिमान मानने वाले लोग लो भी ऐसा कहती है और क्या कर रहे हैं ऐसे कहते वे एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ते रहते क्यों ऐसे विरुद्ध में कथन कर रहे हैं अरे अपने अपने घर में अपने अपनी बात बोलते जिसको पसंद आएगा ग्रहण करेगा नहीं तो छोड़ के जला जाएगा आपस में भिड़ंत करने की जरूरत थी अरे एक दूसरे को जीतना चाहते हैं ना इसीलिए अन्य मिचन्द जेतु मित्र अभिप्राय है एक दूसरे को जीतना चाहते इसलिए विवादि जाति मिचंती थी पूर्वेण सुबंधा चतुर्थवादी विवादी उनके विवाद के बारे में बता करके क्या लाभ है तैर एवं विरुद्ध बदने ना अन्योन पशु प्रशेदन क्रोध भी कि उनकी लड़ाई को लेकर आपको क्या लाभ होगा खरे यही तो संसार के नियम है दो लड़ते हैं तो मुझे तीसरे लाभ उठा लेता है वे दो लड़ रहे उसे तीसरा हम है जो हमें लाभ मिलेगा क्या लाभ मिलेगा तैर विरुद्ध बदने उन लोगों के द्वारा इस प्रकार कथन से एक दूसरे के पक्ष पर प्रेद करते हुए उन लोगों के से क्या प्रकाशन किया गया क्या प्रसिद्ध कर दिया गया बहुत उच्चते उसे भूतम न जायते किंच नाते वन तो अजा ख्यापय इन लोगों ने एक तरह से अजातवाद स्थापित कर दिया आपस में लड़ते लड़ते क्योंकि नया एक लोग कहते हैं सांझो वाले के ऊपर भूतम न जाए थे जो विद्यमान इसको पैदा कर क्या दौड़गा अरे मिट्टी में पहले से घड़ा है फिर क्या करोगे उसमें घड़े से घड़े बनाओगे कैसे होगा इसे पहले से घड़े है जो मान उससे उत्पन्न होता है मानने वालों ठीक नहीं भूतम न जाए थे इस तरह परिणामवाद का खंडन कर दिया नया एक वैशिष्कों सांख्य आरंभवाद खंडन कर दिया है आरंभवाद को खंडन कर दिया तो परिणामवाद को आरम्भवादियों ने खंडन किया आरंभवाद को परिणामवादियों ने खंडन कर दिया इसे क्या निष्कर्ष निकल गया इससे हमारे विवर्तवाद स्थापित हो गया तो सारा जगत राज में दिखाए सर्प दिखा के विवर्त मात्र होने से वास्तव में सर्प जिस प्रकार से उत्पन्न नहीं हुआ रजत में उसी प्रकार से यह जगत इस ब्रह्म में उत्पन्न ही नहीं हुआ यही वे लोग कह रहे हैं एक दूसरे खंडन करता हुआ इसका मतलब हम क्या कहेंगे इसका मतलब वह विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होगी अद्यमान की भी उत्पत्ति नहीं होगी विद्यमान की उत्पत्ति न उत्पत्ति ही नहीं कैसे इस, इसलिये, इस प्रकार विवाद करते हुए उन दोनों के माध्यम से क्या आजाति को ही अजन्म को कोई हाँ उन्होंने स्पष्ट अनुत्पत्ति कोई कथन कर दिया है कोई भी विद्यमान वस्तु तो उत्पन्न नहीं होती है विद्यमान होने के कारण ऐसे कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भाई के समान जो अविद्यमान वस्तु वस्तु है उससे भी कोई चीज का जन्म नहीं होता ना उसका वो जन्म हो सकता है इस प्रकार प्रस विभाग करने वाले के ये वास्तव में अद्वैतवादी हो जाते हैं क्योंकि ये अजातवाद का ही वास्तविक से समर्थन कर रहे हैं समझो भाषम भूता विद्यमान वस्तु न जायते विद्यमान वस्तु का उत्पन्न किंचित विद्यमान उत्पाद है किंचित उसके कारण कर देना विद्यमान भूतं किंचित भी वस्तु न जाए जो कोई वस्तु तो विद्यमान भी हो तो वह कभी उत्पन्न नहीं होता क्यों विद्यमान उत्पाद है वो तो पहले से विद्यमान है ही हो अब क्या उत्पन्न होना है वो जैसे आप विद्यमान है आपसे विद्यमान फिर आप पैदा होंगे क्या किसी से आप विद्यमान है बैठे ही समय यहाँ पर अब क्या पैदा होंगे ना आपसे कुछ पैदा होना ना आप पैदा होंगे विद्यमान है उससे कुछ फायदा होता भी नहीं क्यों विद्यमान होने से ही विद्यमान होने से ही उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है अविद्यमान उत्पत्ति का वो भी नहीं हो सकता इत व्यदी सांख्य पक्ष में प्रसिद्ध सज्जन्म इस प्रकार के कथन करते हुए असतवादी जो सांख्य पक्ष लोग क्या करते हैं सांझ पक्ष, पक्ष को असतवादी लोग सांझ पक्ष को प्रतिद कर देते हैं सत्कारिद को सत जन्मवाद को खंडन करते अभूतम ता अविद्यमान अविद्यमान देगा इसी प्रकार जो अविद्यमान है उसे भी कोई चीज पैदा नहीं होगा जो है वस्तु भी पैदा नहीं होगा और अभाव से भाव की उत्पत्ति भी नहीं होगी दोनों ही बातें लेना है भाव से भाव उत्पत्ति नहीं है और जो विद्यमान भाव है उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती जरा अभाव से भाव उत्पत्ति भी नहीं है और जो वस्तु है ही नहीं उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती क्यों अमान विद्यमान तो है नहीं जो है नहीं वो कहा जाएगा जो है नहीं हो कहां वो उत्पन्न कहाषाण शिषाण के समान खरगोश के सिंग के समान इत्यम व्यदी लोग अपनी असतवादी पक्षम असत प्रचित असतवादी जो न्यायिक आदि में जो पक्ष था असत जन्म असत कार्यवाद उसको प्रछेद करते हैं इस तरह दो वृद्धम वन दो द्वया इस विवाद को करते कर हुए अर्थात कर विरुद्ध कथन करते हुए ये द्वया हमने ये द्वैतवादी लोग ये न्यून से पक्षो संस्तोर जन्म नी प्रछेदन तो एक दूसरे का पक्ष का प्रक्षेद किया न सत्य जन्म का भी हुआ असत जन्म का भी प्रचेद हुआ सत जन्म का भी प्रछेद और असजन का प्रसेद और कोई तीसरा कोटी तो है नहीं ना? है ना अत ये दोनों पक्ष जो है उत्पत्ति का दो ही पक्ष दोनों पक्ष खंडन हो गया और कोई तीसरा पक्ष है ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ उत्पत्ति हुई नहीं मानना पड़ेगा प्रतिदन तो अजातिम अनुपत्तिम अर्थात छापियंति प्रकाश अजाति को एक तरह से अनुत्पत्ति कोई एक तरह से सीधे तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन अर्थात उन्होंने यह बात प्रकाशित कर दिया ख्याप्यना अनुमोदा वयम वा मो न तिवाद निबोधता इसी का नाम अविवाद्या लोग आजादी को कथन कर रहे हैं अजन्म को कथन कर रहे हैं उनके द्वारा तई ही आख्यातिम उनके द्वारा आजादी का ही ख्यापन करता हुआ देख करके वयम अनुमोदा मे हम करते। तो बहुत करते हुए अंत में मेरा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी स्वतः तो लोग मिलकर के ही आजातिवाद तो स्थापित कर दिया है विवादा इसलिए हम उनके साथ कोई विवाद नहीं करते हैं अतव हमारे सिद्धांत का नाम अविवाद निबोधत इसे हमारे स्पर्श योग को हम एक नाम और नया करना है, नाम दे रहे हैं ये अविवाद योग नाम से भी कहा जा सकता है वेदांत को उन द्वैतवादियों द्वारा बतलाई गई आजाति का हम ऐसे ही हो किस प्रकार केवल अनुमोदन कर देंगे उनके साथ विवाद नहीं करते हैं इसलिए वो शिष्य लोग ये समझ लो अच्छी तरह से हमारे उपदेश किए हुए वेदांत दर्शन इसलिए उस विवाद रहित परमार्थ अद्वैत दर्शन है ऐसा समझकर पक्का ग्रहण करना चाहिए भाषण। मान अजातिम उनके द्वारा ऐसे अजातिम है ना? अनुमोदा ख्याप्यमान प्रकाशना क्या प्रकाशन किया उन्हें विवाद कर दे जन्म को ही कथन कर दिया एवं और हम क्या करेंगे बड़ी हाँ किया। आप लड़ कर हमारे जो बात हम जो सिद्ध करना चाहते थे वो आप लोग स्वयं ही सिद्ध कर दिए हमें क्या करना है हम जैसे तथास्तु कर देते हैं केवल अनुमोद केवल तथास्तु कह करके अनुमोदन कर देंगे न तो सारे विवादा और उनके साथ हम कोई विवाद नहीं करते पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण है ना? प्रतिपक्ष रूप ग्रहण करता हुआ हम उनके साथ किसी प्रकार विवाद करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारी बात कर ही दिए तो विवाद क्या रह गया जब हमारे बात स्वीकार कर ले तो विवाह रह जाता है विवाद खत्म हो जाती है यथाथ न्यून पर जिस प्रकार से वे आपस में पक्ष प्रतिपक्ष लड़ रहे हैं वैसे हम उन लोगों के साथ प्रतिपक्ष ग्रहण करता हो विवाद नहीं करेंगे अतः तम अविवाद विवाद रहित ही आजाति हम लोग सिद्धांत होने से तम अविवादम उस योग नाम का जो था उस वस्तु उसी को अविवादम विवाद रहितम नाम से भी हम पुकारेंगे परमार्ग दर्शनम अनुज्ञात निबोधत हे शिष्या हमारे द्वारा अनुज्ञात अनुमत ये परमार्ग दर्शन है उसका एक नया नाम है अविवाद दर्शन ऐसा आप लोग सब समझ लें घो शिष्या अब तीन चीज जो आ रहे हैं छ सात और आठ तीन कारिका तीनों पहले तीन बीस तीन इक्कीस दोबारा ला रहे प्रपंचा खंडन करने के लिए वहां लाए थे दूसरे दृष्टिकोण से अब ला रहे हैं दूसरे बात को साबित करने के कहते हैं ऐसे कैसे होगा चात व जन्मना आंध्र तक अजात से जन्म थी, परपक्ष थी। थी। उत्पन का उत्पन का मानना व्यर्थ पर अना दोष भी होती है इसलिए अजात सेव जन्म अनुत्पन्न वस्तु की उत्पत्ति मानना ही उचित होता है ऐसे सदवादिनो असदिशंती सद्वादी हो चाहे हो ये सभी का ये कहना है जो अनुत्पन्न है अब उत्पन्न हो यही तात्पर्य अनुत्पन्न अवस्था में, है में था अब वहां से मिट्टी घड़ा उत्पन्न अवस्था को प्राप्त हो गया ये सत्यवादियों को कहना है और असतवादियों का कहना है मिट्टी में घट का प्राग अभाव है मिट्टी में घट का प्राग है तो प्राग से हो गया इसलिए हम याद कर रहे हमारा कहना है मिट्टी में घटा अनुत्पन्न अवस्था में है या अनिव्यक्त अवस्था में है उससे हमने उसको उत्पन्न अवस्था पे लाया और अभिव्यक्त को लाया ये और असत कार्यवाद नहीं है घट का हमारा कहना है असत तो घट असत है असत घट उत्पन्न नहीं हो सकता आप ऐसे कैसे व्यक्त कर रहे हो असत घट का तात्पर्य हमारे वहां घट प्राग भाव मिट्टी में घट का प्राग भाव है उस घट प्राग भाव से घट उत्पन्न हुआ ये असत कार्यवाद का अर्थ है दोनों ही विद्यमान वस्तुओं को ही मान रहे और विद्यमान विद्यमान है घट एक का अनुत्पन्न स्थान में और दूसरा कहता है, कहता है से दोनों ने घट को माना मिट्टी में। हो चाहे सर्वे ये परपक्ष उस परपक्ष चर्चा अजात धर्म सेवादि अजा मृतो धर्मो मर्त कथमेश छह सात आठ ये तीनों कार्य का आया हुआ है आपको तो, तीसरे प्रकरण का बीस इक्कीस बाईस इसे भाष्यकार या कुछ भी खास नहीं कहेंगे छह सात आठ के लिए कि सभी वागिलो का मत क्या है कि विद्यमान वस्तु कहने वाले का तात्पर्य यही है वह अन्य रूपण विद्यमान और अन्य प्रकट करना यह सत्कार्य उत्पत्ति है और अविद्यमान का तात्पर्य प्राग भाव भाव रूप उत्पन्न करना इसे दोनों ही एक तरह से अजात पदार्थ, पदार्थ का ही उत्पत्ति मानते पदार्थ है किंतु अनुत्पन्न था और उसका उत्पन्न कर दे ये तात्पर्य दोनों के एक ही अर्थ निकलता है अंतत्त तो तो तो तो विचार करके देखने इसे ऐसा मानकर करे अजात से वही छति वादि अजादो धर्मो जैसा कदमेशपंच के व्याख्यान करने वाले भरतृप्रपंच तो द्वैतवादी अजन्म आतुतत्व की उत्पत्ति सिद्ध करना चाहते अजात मैने अजन्म से धर्म से जो तो अजन्म है ऐसा जो आतुतत्व उसको जाति में उत्पत्ति मिचंती हम उनसे कहते हैं अजात अमृतो धर्मो मर्दता कथम पर भला जो पदार्थ स्वभाव से अजन्मा और अमर है वह मरणशीलता तो को कैसे प्राप्त हो सकता है जो अजात है अमृत है ऐसा जो धर्म बने वस्तु वह वस्तु मर्दताम कथमेश मरणशीलता को कैसे प्राप्त विनाश भाव को कैसे प्राप्त करेगा परस्पर विरोध हो जाएगा ना अमर भी है और मैंने अविनाशी है और विनाश भी हो गया वो ये नहीं हो सकता सदस्यवाद ने सर्वे पीती पुरस्ता श्लोक देखो इसका भाष्य श्लोक इस का भाष्य पहले ही कर चुके हैं एक सौ प्रश्न में शायद और एक में आगे दो न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतर अन्य भाव न कथंच भविष्य कि नवती अमृतम मर्त्यम लोक में कोई वस्तु चुषा नित्य मानते हैं अमर मानते हैं वह वस्तु कभी मरणशीलता विनाशता को प्राप्त नहीं हो सकता और जो वस्तु मरणशील है मर्त्यं न अमृत तथा उसी प्रकार जो मरणशील पदार्थ होगा वह अमर नहीं होता क्योंकि जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह विपरीत नहीं हो सकती है प्रकृतिर अन्य भाव प्रकृति मैने स्वभाव का अन्य भाव विपरीत स्वरूप प्रची हो जाना यह न कथनचित वी भी प्रकार से नहीं हो सकती है आंधिकार इतना ही कार्य परिणाम ब्रह्मवादे यदि ब्रह्म को भी परिणाम कर दो ने अब लोग परिणामी ब्रह्मवादे या आरंभ ब्रह्मवादे व तदपि लोग हैं। अमृतम्य ब्रह्मा न तद रूप स्थित है यदि ब्रह्म अमर है फिर तो वह कभी भी स्वस्व रूप स्थित रहते हुए विनाशित भी प्राप्त नहीं हो सकता जब अपने रूप है, तो हो जाएगा। जो, है, जो, है, जो विनाशी है जो वह अपने प्रलय अवस्थाया प्रल अवस्था में भी वह अमृत भाव रूप ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकते नष्ट है तो शिव अभाव क्योंकि कार्य रूप देखने में घट भले ही नष्ट हो जाए तो भी भावा अभावी का भाव अभाव प्राप्त हुआ कार्य का ही अभाव हुआ है नान्यता नहीं आया ये समझना चाहिए इसीलिए परिणामवादीना स्वभाव अमृत सन परमात्माख्यो धर्मशभि भाव अमृता कार्य भाव आपत्ति गति तस् कृतगेन समुच अनुष्ठान अमृतो जातो मुक्तो वक्तव्य भुकत इसलिए यो लोग कृत्य वो बिल्कुल ठीक नहीं है जो प्रणाम वाली है ब्रह्मी परिणाम मा तो क्या करते हैं कल स्वभाव से भले अमृत है परमात्मा लेकिन सृष्टिकाल में क्या हो गया वो जन्म को प्राप्त कर गया प्रणाम हो गया विनाशित को प्राप्त कर गया कार्य भाव को प्राप्त कर गया फिर अंत में आपने उपासना ध्यान भजन वगैरह किया ज्ञान अभ्यास किया उससे समुच्चय अनुष्ठान कारण और उपासना का समुचे अनुष्ठान के द्वारा वापस आप क्या हो जाएंगे अमर बजाय अमर से मरणशीलता में आए मरणशीलता से वापस अमृत प्राप्त हो जाएंगे ऐसा वो कहता है जो वह ठीक नहीं है जो ऐसा है वह कैसे हो सकता है कि स्वभाव नामृतो ये नामृतस्त कथन स्था निश्चल किन्व से ही जो वस्तु अमृत हो वह यदि स्वभाव से मरणशीलता को प्राप्त हो गया सभाव सभाव ही विनाशी हो गया अविनाशी स्वभाव वाला स्वभाव से परिणाम को प्राप्त होकर विनाशी नहीं हो गया फिर उसको आप अविनाशी बना भी दोगे जो कृतक कैसे स्थिर हो सकता है अविनाशित आपने पहला किया ना कि यदिशल नहीं हो सकता इसलिए आप अमृतत्व को पैदा कर रहे हो किससे कर्मास समुचय समुच्चय तरह आप उत्पन्न कर रहे हैं कृतकेन अमृता नमृत कृतक वह अमृत उसके द्वारा बना दिया गया उत्पन्न कर लिया गया कर्म समुच्चय के बाद जो अमृतत्व तो है वह कथम स्था चल वह किस प्रकार से चल हो सकता है कभी नहीं हो सकता जिस वाणी के मित्र स्वभाव से अमर पदार्थ भी स्वभाव से मृत्यु भाव को प्राप्त हो जाता है उसके सिद्धांत अनुसार है न जन्य होने के कारण से वह अमृत पदार्थ भी अमृत स्वभाव वाला नहीं हो सकता भाषकर कहते हैं इन तीन कारकों को दोबारा क्यों लाया उत्तार्लोका नाम यह उपन्यास पर विरोध आख्यापित अनुपत्य अनुबोधन प्रदर्शनार्थ कहते हैं इन तीनों को दोबर हम लाया उपन्यास किया है परवादी, परवादी पक्ष आना के जो विभिन्न पक्ष हैं उन पक्षों का अन्योन्य विरोध ख्यापित अनुपति परस्पर विरोध से प्रकाशित उनके सिद्धांत अनुपति का ही अनुमोदन प्रदर्शन करने के लिए दोबारा